श्रीमद्भागवत महापुराण एकदश स्कंध चतुर्दशोध्याय उद्धव उवाच यथावामरबिंदाक्षदात्मक ध्यान्मोक्षुरे ते ध्यान तम वक्त अर्सी उद्धव जी ने पूछा कमल नयन श्याम सुंदर आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्ष पुरुष आपका किस रूप से किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे श्री चलह। भगवान वाच समसन आसीन समका सुखम हस्ताव आधाय स्वना साग्र कृत भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा ही ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे निर्जित इसके बाद पूरक कुंभक और रेचक तथा रेचक कुंभक और पूरक इन प्राणायामों के द्वारा नड़ियों का शोधन करे प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए घंटानादम्बिणव प्राणेर दीर्घत्राथ पुनः संवेश्वर हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करें प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाथ के समान स्वर स्थिर करे उस स्वर का ताता टूटने ना पावे एवं प्रणव संयुक्त प्राणमेव्य दस कृत्व स्त्री श्रवण मा सा दरवाघ्यताल इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस दस बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें, ऐसा करने से एक महीने के अंदर ही प्राणवायु वस्म हो जाता है हितपुंड कमंतस्थ मध्वनाल मधोमुखम धातोर्धम निद्रम अष्टपत्रम सकर्णिक इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो इसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है उसके आठ दल पंखुड़ियां है और उसके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकमार कर्णिका गद्दी है कर्णिकायाग्तरोन मंगलम कर्णिका परक्रमश सूर्य चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर अग्रीव सुकुपोलम सुचिस्मित समान सामनकर्ण विंड्यस्तस्त स्फुन्मकुंडल हेमाबरम घनश्याम शीवशिकेतन शंखचक्रगदा पद्मनमूषि नुपुरबिल कौसुभ प्रभयायुत जुमत्कटकटीसूत्रयुत सर्वांग सुंदरम हृदय प्रसाद सुमुखे क्षण सुकुमार अभिध्या मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है रोम रोम से शांति टपकती है मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है घुटनों तक लंबी मनोहर चार भुजाएं हैं बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है मरकत मरकतमढ़ी के समान सुस्निग्ध कपोल है मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है श्रीवत् एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएँ बाएं विराजमान है हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं गले में वनमाला लटक रही है चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं गले में कौस्तुभमढ़ी जगमगा रहे हैं अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए क्रीट कंगन करधनी और बाजूबंद शोभामान हो रहे हैं मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है उद्धव मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए इंद्रियाण इंद्रिया मनसा कृष्ण तन मन बुद्ध्याणयत बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझमें ही लगा दे चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना लगे तत्सर्व्यापक चित्तम आकृष्य कत्र धारयेत नान्या चिंतित भूय सुस्मृतम भाव येन्मुखम जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। पदम करे न कि चिंत जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे एवं समाहित मथिर माँ बेवात्मा नमात्मे विच्टे मई सर्वात्म ज्योति ज्योतिषी संयुतम जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है ध्यान ले तम सतिब्रेण जुंजतो योगिरो मन संयासु क्रियाभ्रमः जो योगी इस प्रकार तिव्य ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है उसके चित्त से वस्तु की अनेकता तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है इतमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या सहितायां एकदश स्कंधे चतुर्दशोध्याय